यानी एतावा ने के स्मिन पुंसान धर्म पर स्मृता भक्ति योगो भगवती भगवान में भक्ति हो यही धर्म है सूत जी से सौन परमहंसों ने प्रश्न किया था पुंसा में कांत श्रेयस्तन में संश तुम अरहसी पहले स्कंद के पहले अध्याय का नौवा श्लोक उत्तर दिया था सबई पुंसा परो धर्मो यति रो क्षजे बस एक धर्म है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठवां श्लोक धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्व से न कथा सुत यदिम श्रम ये वही केवलम प्रमाण भरे पड़े हैं शास्त्रों वेदों में धर्म की निंदा क्योंकि उसका फल निंदनीय आद्यंतवंत ही वैशाल लोका कर्म विनिर्मिता भागवत कर्म नाम परिणामित्वाधा विंचाद मंगलम ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अठारहवा श्लोक वत प्रमोद थे सर्गे जावत पुण्यम समाप्त थे ग्यारवे स्कंद के दसवें अध्याय का छब्बीसवा श्लोक यया बिरिं निरयान चकार नौवे स्कंद के पांचवे अध्याय का ये कह रहे हैं अम्बरीश नरक है स्वर्ग तो स्वर्ग पवर्ग नरके के स्वपितुल्यार्थ दर्शिना भगवान शंकर कह रहे हैं <coughs> तो कर्म छोड़ो ज्ञान होता है एक मार्ग आ, हो तो और निंदनीय है उसका तो अधिकारित्व इतना बड़ा है सबसे पहले कि मन पर कंट्रोल हो शांता फिर दांता शांत कैसे हो विजित ऋषि बाजू भी अदांत मनस दुर्गम दसवा स्क के सत्तासवे अध्याय का तैतीसवा श्लोक वेद कह रहा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कोई कर ले योगी ऋषि मुनि मन पर नहीं कर सकता अधिकारी बने कहात कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक इनबिंदाक्ष विमुक्त मानिन हस्त भावा दबुद्ध बुद्ध दसवां स्कंद के दूसरे अध्याय का बत्तीसवां तैतीसवां श्लोक ज्ञान भी हमारे काम का नहीं अधिकारी नहीं बन सकते क्लेशो अधिक तरसते शाम गीता कहती है बारहवें अध्याय का पांचवा श्लोक और अगर कोई ज्ञानी हो भी जाए वो तो बहुनाम नाम जन्म नाम ज्ञानवान माम प्रते वो मेरी शरण में आता है सातवें अध्याय का उन्नीसवा श्लोक उद्धव से कहा था भगवान ने ज्ञान विज्ञान संपन्नो भटमान भक्तिभाव था ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का पांचवा श्लोक अरे ज्ञान का मतलब प्रेम संसार में जहां हमको ज्ञान होता है ये अंगूठी का हीरा एक करोड़ का है इतने प्यार होता है ये नकली है प्यार खत्म <coughs> भगवान का ज्ञान हुआ प्यार नहीं हुआ यह कौन सा ज्ञान है तो एक मार्ग बचा केवल भक्ति इसी के लिए वेद कह रहा है ये देवे परा भक्तिर देवे तथा गुरु तस् कथिता ही प्रकाश जनते महात्म जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो एक गुरु जी आ टप के बीच में हा खाली भगवान होते चलो भाई एक से निपट लेते अब दो हो गए और उसमें भी भगवान ने शर्त लगाई है वेद में भगवान का वाक्य है ना वेद जैसी भक्ति मेरी हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो तब मैं कृपा करूंगा तब ज्ञान होगा माया जाएगी जो कुछ तुम चाहते हो मिलेगा यही बात भागवत कहती है भक्तिया हमें कयाग्राहिया केवल भक्ति से मैं मिलता हूं भक्तियात्म अन्य शक्ति बात गीता कहती है भगवान ब्रह्मा चैलेंज करता है भगवान ब्रह्म का त्रियक्ष मनीषया तद्यवस्थ्य कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत। अये मनुष्यो। मैंने तीन बार वेदों को मथा है और ये निचोड़ निकाला है कि जगत गुरु श्री कृष्ण की भक्ति करो बस ज्ञान वैराट वगैरा सब हो जाएगा हाँ सब हो जाएगा कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा तुम तो भक्ति किए जाओ बस भोले बालक बनकर से बाल्य कह रहा है कि भोले बालक बनकर भगवान से प्यार करो जैसे बच्चा भोला होता है माँ ने उससे कहा बेटा पड़ोसिन आवे तो कह देना मम्मी घर में नहीं है अच्छा मम्मी कह दूंगा पड़ोसी न आई तो हमने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी कहा है कहा मम्मी ने कहा है कि पड़ोसी नहा तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है अब पड़ोसी समझ गई कोई बात होगी बहरात चली गई वो मुस्कुरा के लेकिन मम्मी सुन रही थी वो उसने निकल के एक झापड़ लगाया इतना बड़ा हो गया बोलने की अकल नहीं ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है ये झूठ बोलना सिखा रही है मां मां और जब माँ से झूठ बोलने लगा बच्चा हाँ झूठ बोलता है अरे मम्मी आपने तो पढ़ाया क्या करूं हा? पहली गुरु आप ही है तो भोला हृदय भगवान को प्रिय है हैल छिद्र न भावा रोकर भगवान को पुकारो आद्या गमत जद श्रवत सहस्त्रणी भी रूप भी ऋग्वेद का चैलेंज है रो कर पुकारो भगवान से सहा नहीं जाएगा दौड़ कर आएंगे कोई कामना ना हो भक्ति माने संसार की मुक्ति माने मोक्ष की ये दोनों कामना ना आने पावे मन में बस उनकी सेवा के लिए हम उनसे प्रेम करते हैं उनकी सेवा के लिए इस प्रकार साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा रोने से रूप ध्यान करते हुए आंसू बहाकर उनका कीर्तन करो स्मरण करो कुछ करो तो जब अंतःकरण सेठ परसेंट शुद्ध हो जाएगा तो फिर गुरु का काम आएगा अब आया गुरु का काम वो गुरु आपके अंदर शक्तिपात करेगा दिव्य शक्ति दान करेगा आपका मन माइक है ना वो भगवान का असली ध्यान नहीं कर सकता भगवान खड़े हो तो देख नहीं सकती आंख क्योंकि प्राकृत है सब आप जब दिव्य शक्ति दिया गुरु ने क्लीन स्लेट हार्ट में बिल्कुल निर्मल है हृदय अब आपको भगवान का दर्शन हो गया बिना कहे माया भी गई दुख भी सब गए शोक भी सब गए इसी संसार में फिर आप आवे और मुस्कुराते रहेंगे बेटा मर गया हम हाँ मर गया ठीक है ठीक है मर जाने तू हा जी वो तो मेरा बेटा छोड़ है मैं तो आत्मा हूं मेरा कोई बेटा होता नहीं मेरा तो एक बाप है भगवान और अगर बेटा है तो वही पिता है तो वही वो तो फीलिंग ही नहीं हो सकती उसको वो सदा आनंदमय रहेगा गोलोक में तो फिर सदा पश्चिंद सूरया आनंद ही आनंद है तो इस प्रकार वो जगत गुरु श्री कृष्ण को प्राप्त करके सदा को मालामाल हो जाएगा ऐसी साधना करने से ये जगत गुरु तत्व पर हल्का फुल्का प्रकाश डाला गया शेष फिर लाडली लाल की भगवदनन्त श्री विभूषित जगदगुरु एक हजार स्वामी श्री कृपालूजी महाराज की देखे। देखे।